प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला ज्ञानी की स्थिति जिज्ञासा हमने पढ़ा है कि एक बार श्री राम कृष्ण परमहंस अपने कमरे में बैठे थे उसी समय गंगा किनारे कोई व्यक्ति किसी को मार रहा था तो इधर कमरे में बैठे परमहंस चिल्लाए मुझे मत मारो इस प्रकार की अनुभूति उनको कैसे हो गई समाधान जहां भी उस उस जिसकी अहमता ममता का संबंध अत्यधिक रहता है वहाँ उसका तादात्म हो जाता है फिर वहाँ सुख दुख होने पर स्वयं को ही अनुभव होता है पुत्र को चोट लगती है तो माता को वेदना का अनुभव होता ही है पुत्र की चोट से उसे अपनी चोट के समान मालूम होती है क्योंकि उसके साथ उसका तादात्म्य हो जाता है योगी तो सर्वात्म भाव में स्थित होता है विश्वम शरीरम सारा विश्व ही उसका शरीर है कहीं तादात्म होने पर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कहीं कहीं तादात्म हो भी जाता है कभी नहीं भी होता इसलिए उसको व्यवहार में बाधा नहीं आता है श्री रामकृष्ण परमहंस भी योगी थे वे संपूर्ण विश्व को अपना शरीर मानते थे इसलिए उनको ऐसी अनुभूति हो गई तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है जिज्ञासा सुना है व्यास जी को भागवत लिखे बिना शांति और संतोष नहीं मिला तो क्या व्यास जी इसे लिखने के पहले ज्ञानी नहीं थे समाधान व्यास जी एक आधिकारिक पुरुष हैं इस परीक्षा से ही जीवों के कल्याणार्थ ऐसे पुरुषों का प्रागट्य होता है और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तब वे शांत होकर बैठ जाते हैं जैसे लोक में भी देखा जाता है जब तक व्यक्ति का संकल्पित कार्य पूरा नहीं होता तब तक वह शांत नहीं हो पाता है व्यास जी ने वेदों का विभाग किया महाभारत लिखा और 18 पुराण भी लिख दिए पर अंदर से उनको संतोष नहीं था मेरा कार्य पूर्ण हो गया ऐसी प्रतीति उनको नहीं हो रही थी और लगता था कि जीवों के कल्याण के लिए कुछ और भी शेष है जो नहीं लिख पाया उसी समय भगवत प्रेरणा से नारद जी उनके पास पहुँचे तब यास जी ने नारद जी को बताया कि मैंने इतने धर्म ग्रंथ लिख दिए तो भी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि कार्य पूर्ण हो गया तब नारद जी ने कहा आपने सब तो लिख दिया पर भगवन लीला की प्रधानता को लेकर भक्तिपूर्ण ग्रंथ नहीं लिखा इसके बिना जीवों को ईश्वर भक्ति के लिए सम्यक आधार नहीं मिलेगा धर्मादि के विषय में तो महाभारत व अन्य पुराण सम्यक आधार है पर ऐसा भी कोई ग्रंथ होना चाहिए जिसे पढ़ने मात्र से व्यक्ति का चित्त द्रवित होकर भगवान में लग जाए इसी दृष्टि से ब्यास जी ने भागवत की रचना की तब उन्हें शांति मिली इस शांति का उनके ज्ञान से कोई संबंध नहीं है इसका संबंध पार्ट से है ब्यास जी तो ज्ञानी है ही साधना करने विचार करने इत्यादि से ज्ञान होगा ऐसे साधक वे नहीं हैं जीव कल्याण के लिए जो कार्य करना था वह पूरा नहीं हुआ इस विचार ने ही भागवत को जन्म दिया ये लोग अपना कार्य पूरा होने पर विदेह मुक्त हो जाते हैं व्यास भी इंद्रादि के समान एक पद है एक व्यास के विदेह मुक्त हो जाने पर दूसरे व्यास आविर्भूत होते हैं जिज्ञासा क्या ज्ञानी को भी स्वप्न आते हैं समाधान जागृत में जो कुछ अनुभव में आता है वही स्वप्न में दिखता है ज्ञानी को यदि जागृत अवस्था का भान हो रहा है तो स्वप्न अवस्था का भान क्यों नहीं होगा हाँ जैसे उसके लिए जागृत बाधित है वैसे ही स्वप्न भी बाधित है जागृत दिखने पर भी उसका ज्ञान नहीं बिगड़ रहा है तो स्वप्न में कैसे बिगड़ेगा जैसे उसके पूर्व के संस्कार होंगे वैसे ही स्वप्न आएंगे